एकादशम ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरणम पंचदशमे प्रथम पांच प्रकरणे विवेक आगे पांच है दीप आगे पांच है ब्रह्मानंद में ब्रह्मानंद में प्रथम है योगानंद प्रकरण मुनीश्वर ब्रह्मान ग्रंथ व्या बोध सिद्धरे श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीर नियोज ने भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वर जन को नमस्कार करके ब्रह्मानिद ग्रंथ बोध सिद्ध व्या ब्रह्मंद ग्रंथ की व्याख्या करता है बोध के किले बोधोत्थ चिकित्साग्रंथ निषृ्युहरीपूरणा चिकित्सय कर्तमीष ग्रंथ ब्रह्मनंद ग्रंथ रचना कन्क निषृ निष निर्विघन परिसाप्ति किले परिपंथी कलम से निवृत्त परिपंथी होता है विरोधी दिरु, कलम से पाप कोई अच्छे कर्म करने पर उसको रोकने के लिए विरोधी होता है कलम से पाप उसे शुभ कार्य नहीं हो पाता है परिपंथी कलमश है और कलमश की निवृत्ति के लिए ही पहले कोई शुभ काम करते हैं तो इष्ट देवता तत्व स्मरण लक्षण मंगलाचरण परमात्मा ध्यान आदि करके मंगलाचरण करके ही करने से होता है नहीं तो ताप के कारण परिपूर्ण नहीं होता है समाप्त नहीं होता है कार्य आरंभ करने पर ग्रंथारंभ करते समय भी ऐसे शिष्टाचार है मंगलाचरण करके ग्रंथारंभ करना चाहिए परिपंथी हो गया विरोधी कलम से ताप की निभूति के लिए अभिमत देवता तत्व अनुसंधान लक्षण मंगलम आचरण अभिमत इष्ट इष्ट देवता तत्व का अनुसंधान तत्व का चिंतन यही स्वरूप है मंगल आचरण करते हुए श्रोती प्रवृति सिद्ध है ये ग्रंथ में श्रोताओं की प्रवृत्ति हो ग्रंथ में क्या है प्रयोजन अर्थ क्या है थोड़ा तो मालूम हो तो ग्रंथ में प्रवृत्ति होती ग्रंथ में प्रवृत्ति होने के लिए विषय का ये ग्रंथ का क्या प्रयोजन है विषय क्या है ये अनुबंध चतुष्ट होता है विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन तो विषय क्या है प्रयोजन क्या है यहाँ प्रकट करते हुए सप्रयोजन अभिधेय आविष्कन श्रोताओं की प्रवृति के लिए प्रवृति सिद्ध्य प्रयोजन के साथ अभिधेयम आविष्क प्रयोजन के साथ अभिधेय अर्थ विषय का प्रकट करते हुए ग्रंथारम्भ प्रति जानी ग्रंथारम्भ की प्रतिज्ञा करते ग्रंथकार प्रवक्ष्यामि ब्रह्मा प्रवक्षा ज्ञाते तस्तः अथ रावत हिवा सुखाते ब्रह्मानंद प्रवक्षा ब्रह्मानंद ग्रंथ का कथ न करूंगा प्रकर्ष बख्या तस्मिन अशेषता ज्ञाते ब्रह्मानंद ग्रंथ ने जो कहेंगे उसी ग्रंथ अर्थ को संपूर्ण रूप से जान लेने पर अमुस्मी का अनर्थात हित सुखाए थे यह लोके वाले अनर्थ परलोक होने वाले अनर्थ सब तो अनर्थ के व्रात समूह को त्याग करके सुख को प्राप्त करता है ब्रह्मानंद ग्रंथ में जो कहेंगे उसको जानने पर टीका में ब्रह्मानी निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्त मनीश्वरा ये मंदास्त अनुकमते सविशेष निरूपण ही वस्तुत ब्रह्म निर्विशेष है कोई विशेष नहीं शुद्ध है अद्वितय ब्रह्म है मन का विषय नहीं है मन विषय नहीं निर्विशेष निर्गता विशेषाह तत्व निर्विशेषण कोई विशेष धर्म नहीं जाति गुण क्रिया संबंध धर्म कुछ भी नहीं शुद्ध ब्रह्म एक द्वितीय तत्व है परम ब्रह्म साक्षात् तुम अनिश्वर साक्षात्कार करने के लिए जो असमर्थ है अनिश्वर है असमर्थ जो ईश्वर उपासना नहीं करते है शुद्धांत कर्ण होता है तो निर्विशेष पर ब्रह्म साक्षात करने के लिए असमर्थ होते हैं ये कौन हो ये मंदा मंद बुद्धि वाले तीक्ष्ण बुद्धि उत्तम अधिकारी ही निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समर्थ होते हैं। बुद्धि मंद है तो निर्विशेष पर ब्रह्म बुद्धि में उत्तरता नहीं है निर्विशेष क्या है ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म निर्विशेषकारी ब्रह्म शब्द तो कहते हैं तो निर्विशेष क्या है तो नाम रूप आदि रहित तो, आकार नहीं है निराकार है कोई गुण नहीं कोई धर्म नहीं कोई नाम नहीं कोई रूप नहीं कैसे चिंतन करेंगे ऐसे जो नहीं कर पाते हैं है मंदा से सविशेष निरूपण ही अनुकम्पे उनके ऊपर कृपा की जाती अनुकंपा की जाती सविशेष ब्रह्म निरूपण के द्वारा इसलिए सविशेष ब्रह्म निरूपण करते हैं पहले सविशेष ब्रह्म का ध्यान आदि कर्सते चिंतन करेंगे सविशेष विशेष सह माया विशिष्ट तो सभी से तो होगा माई का जो माया विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर उसमें सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति मो तो आदि ईश्वर में है माया में शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कुछ नहीं है उसमें सर्वज्ञ सर्वशक्ति कोई धर्म नहीं है उस, तो तो उस निर्विशेष ब्रह्म को तो सब विशेष के निषेध करके ही बताते है अस्थूल अनाम अहस्व अदीर्घम स्थूल नहीं हस्व नहीं अणु नहीं सब उनका निषेध करके ही ज्ञान कराते हैं और सविशेष ब्रह्म थोड़ा मन में आता है विशेष विशिष्ट ब्रह्म उसका निरूपण करके उनके ऊपर कृपा की जाती है तो सविशेष ब्रह्म ध्यान करेंगे अंत गुण शुद्ध होने पर फिर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान होगा सविशेष ब्रह्म रूपा नाम देवता न ना। ब्रह्म देवता है तत्व निर्विशेष ब्रह्म रूप तो जो सविशेष ब्रह्म रूप देवता है उनका तत्व ही निर्विशेष ब्रह्म रूप शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म तत्व ही उसमें सविशेषत्व माया से ही आता है माया से जो धर्म होगा वास्तव तो है माई कह वास्तव नहीं ब्रह्म रूप ही ब्रह्मण अब ब्रह्म क्या है आनंदो ब्रह्म आनंद ही ब्रह्म ही इत्यादि श्रुति भी आनंद रूप का ब्रह्म को आनंद रूप कहा गया विज्ञानम आनंदो ब्रह्म आनंद ब्रह्म कहा गया ब्रह्मानंद आनंद रूप से ब्रह्मण वाचक शब्द प्रयोग है ग्रंथ का नाम है ब्रह्मानंद आनंद रूप जो ब्रह्म है उसका नाम शब्द प्रयोग किया ब्रह्मानंद ब्रह्मो वाचक शब्द प्रयोग है ना? आनंद रूप है ब्रह्म आनंद रूप ब्रह्म का वाचक शब्द हो गया ब्रह्मानंद शब्द प्रयोग करेंगे ब्रह्मानंद ग्रंथ में श्लोक में पहला प्रथम श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द है, है। ब्रह्मानंदम प्रवक्षा ब्रह्मानंद शब्द प्रयोग किया इसी शब्द प्रयोग से मंगलाचरण हो जाता है ब्रह्मानंद प्रवक्षानि इसमें कोई इष्ट देवता का तत्व तो नाम तो नमस्कार कुछ नहीं ब्रह्मानंदम प्रवक्षानि ब्रह्म चो आनंद ब्रह्मानंद कम प्रभक्षा आनंद रूप ब्रह्म को कहूंगा तो वाचक शब्द जो प्रयोग करेंगे यद्य मनसा ध्यान तद वाचा ये न्याय न्याय मन से जो ध्यान चिंतन करता है वाणी से भी कहेगा मन से कुछ चिंतन करता है तो शब्द ऐसे कहेगा तो मन में जब भी क्रोध राग द्वेष है तो बेसे शब्द निकलेगा कभी छाला कपट करके थोड़े कोई कहता है जैसा है वाणी में से आता है यद मनुष्य ध्यान तद भाषा बदती यदि श्रुति प्रोक्त तो न्याय श्रुति में से कहा गया तो भाषा का शब्द ब्रह्मानंदम प्रवश्यामी ऐसे कहते समय ब्रह्मानंद के अर्थ का अर्थ का स्मरण होता है जैसे घट कहेंगे तो घट अर्थ का स्मरण होता है ब्रह्मानंदम प्रभ्यामी कहते समय शब्द के अर्थ का ही चिंतन होता है चिंतन मन से चिंतन करके अर्थ प्रयोग किया जाता है और आज जब स्त्रोत्र आदि पाठ करते हैं ये नियम है पाठ करते समय अर्थ चिंतन भी करना चाहिए यह नहीं की भोजन परसा जा रहा है उधर देखते है अगर उधम अर्धर चलता है उसके साथ कोई संबंध नहीं ऐसा नहीं रुद्ध मूल मधा कहते समय श्लोक अर्थ का भी ध्यान पाठ करते समय श्लोक का अर्थ परमात्मा का चिंतन करें प्रत्येक पद के अर्थ चिंतन हो, हो तो अर्थ ज्ञान होगा अर्थ चिंतन होगा अर्थ ज्ञान है तो अर्थ क्या नहीं है तो कम से कम परमात्मा का जिस भगवान का ध्यान करके उनका सत्र है उनका चिंतन करे ऐसा करना चाहिए लोक में ये न्याय सामान्य है जो मन से ध्यान चिंतन करके इसी शब्द से कहते हैं तो ब्रह्मानंदम प्रभु जो ग्रंथकार कहते हैं ब्रह्मानंद का चिंतन हो जाता है ये मंगलाचरण हो गया ब्रह्म अनुसंधान रक्षण मंगलाचरण सिद्धम ये ब्रह्म का अनुसंधान चिंतन हो गया ये मंगलाचरण सिद्ध हो गया ब्रह्मण से सर्व वेदांत प्रतिपाद्य सर्व वेदांत के सर्वे वेदात पदमा मानती सर्ववेद प्रतिपाद्य ब्रह्म है साक्षात परंपरा से वेदांत तो साक्षात कहते कर्मकांड आदि परम्परा से ब्रह्म को प्रतिपादन करते है सर्व वेदांत प्रतिपाद्य है ब्रह्म तकरण रूप ग्रंथ सभी उसका ब्रह्म क्या प्रकरण रूप ये जो ग्रंथ है तदेव विषय है वेदांत शास्त्र का जो विषय है प्रकरण का भी यही विषय ब्रह्म जीव अभी न ब्रह्म इति ब्रह्म शब्द प्रयोगन विषय चा सूचित ये ग्रंथ में विषय क्या है ब्रह्म ब्रह्म ही ब्रह्मानंदम प्रभुक्षी से ब्रह्म ही प्रतिपाद्य ब्रह्म ही ग्रंथ का विषय विषय भी हो गया और मंगलाचरण भी हो गया ब्रह्मानंदम प्रभु नाम ही ब्रह्मानुसंधान लक्षण मंगल हो गया और विषय भी सिद्ध हो गया ब्रह्म से और फल भी कहते उसका फल क्या अहि का मुस्मिकातम हित सुख आगे यह लोक पर लोग को शोध करके अनर्थ निवृत्ति और सुख प्राप्ति फल है उत्तरार्ध है न श्लोक का उत्तरार्ध कहा आरम्भ होगा अमुष्मी करते उत्तराध्यन अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति रूप प्रयोजन दैन मुखत मुखत सब ग्रंथ का प्रयोजन अनिष्ट निवृत्ति इष्ट है सुख प्राप्तिश सुख प्राप्ति रूप इयोजन और जितने अनिष्ट की निवृत्ति अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति रूप प्रयोजन अहिक्मिक अनु सुखाते दुख की अत्यंत निवृत्ति और नृत्य से आनंद की प्राप्ति यही ग्रंथ का प्रयोजन है ब्रह्मानंदम उसकी व्याख्या करते ही कर्मधारे ब्रह्म आनंद ब्रह्मान विशेषान विशेष होगा कर्मधार कर्मधारय ब्रह्मान वाच्य वाचक अभेद उपचाराध तत्प्रतिपादक ग्रंथ होगी ब्रह्मानंद ब्रह्म आनंद ब्रह्मानंद हो अर्थ उसका प्रतिपादक ये ग्रंथ है अभी ग्रंथ चल है प्रकरण अभी जो शुरू हुआ ब्रह्मानंद उसका वाचक हुआ अर्थ और, और वाचक शब्द में अभेद उपचार होता है घट शब्द और घट अर्थ में अभेद प्रयोग होता है उपचार गुण प्रयोग होता है इसलिए तो ब्रह्मानंद के जो प्रतिपादक ग्रंथ है वो भी ब्रह्मानंद हो गया उपनिषद पढ़ते कहते उपनिषद का ब्रह्म विद्या उपनिषद का ग्रंथ नहीं उपनिषद का थे क्या थे ब्रह्म विद्या उसका प्रतिपादक ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कहते तो यहां भी ब्रह्मानंद ग्रंथ को भी ब्रह्मानंद शब्द से कहा गया अर्थ भी ब्रह्मानंद और वाच्य वाचक अर्थ शब्द में अभेदक गौण उपचार गौण प्रयोग इसलिए प्रतिपादक ग्रंथ को भी ब्रह्मानंद कहा कम प्रवक् क्यूँकि कहेंगे तो ब्रह्मानंद ग्रंथ तस्मिन प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप ब्रह्मानंदे जहां है ब्रह्मंद प्रतिपादक हो गया शब्द ग्रंथ ऐसे ब्रह्मान का ज्ञान होने पर क्योंकि श्लोक में दिया प्रवेश ज्ञाते तस्मिन अशेषत तस्मिन का ब्रह्म से ब्रह्म मतलब ग्रंथ प्रतिपाद्य ब्रह्मानंद ग्रंथ हे तो प्रतिपादक ज्ञान होने पर अवगते सती अहि का मुस्मिका अनर्थ भ्रातम अहि का नाम अर्थ ये यह लोग होने वाले जो अनर्थ है और अमृत में पर लोगे यह लोग होने वाले अनर्थ कौन देह पुत्र आदि अहम मम अभिमान प्रयोगता देह पुत्र आदि संबंधी में सब अहम ममो अभिमान देह में अहम बुद्धि पुत्र धन संबंधी में ममो बुद्धि अहम ममो अभिमान के कारण ही सु दुख होता है अभिमान के कारण क्या होता है आध्यात्मिक तीन प्रकार से आप कष्ट होते है आध्यात्मिक आधि भौतिक और अधिदैविक आध्यात्मिक देह में होने वाले सर कहवात चित्र तो संबंधी आधिदेविक है देव संबंधी वन्य वत्या भूकंप आदि और आधिभूत है भूत संबंधी विश्व व्याग्र सर्प शत्रु आदि से ये जो कष्ट होते हैं ये हो गया अहिका यह लोकन अमुष्मिका नाम अमुस्मिन लोके बवा नाम अमुष्मिका से परलोक मेने वाले जो अन से परलोक मने वाले इस जन्म समाप्त होने के बाद क्या मिलेगा मालूम नहीं मनुष्य जो नहीं मिलेगा गंगा तट पर रहने के लिए स्थान मिल जाएगा निश्चित है इस जन्म में अभी जो प्राप्त हुआ इस जन्म समाप्त हो जाने पर इतने मिलेगा कर निश्चय नहीं है कोई कोश्य हम इसको अधिक प्राप्त करेंगे अपने सोचने से मिल जाएगा नहीं। कौन नहीं चाहता खाने करेंगे सब चाहते न रखे जाना कोई चाहते नहीं, नहीं जाने पर जाना पड़ता है नहीं पापी को जाना पड़ता है सब कहेंगे हम ब्रह्म लोग जाएंगे इसे कहें सोचने से चल जाएंगे तो आगे क्या होगा कोई ठीक नहीं है अनर्थ पहलो के आने वाले किसी जन्म में अनर्थ कोई न जाएगा पूर्व जन्म का पाप कर्म है इस जन्म का कोई पाप उतना न जाना पड़ेगा तो ये सब जितने अनर्थ है तेषा व्रत शब्द का नपर, हो है समूह तम अशेषत निशेष यहाँ तथा हिवा समूह को पूरा त्याग करके निशेष अक्षब्रतक हित् पुरात्यागर्क्यज हित परज सुखा है सुख रूप ब्रह्म ब्र्मानंद ज्ञान पर सुख्रह्माता है ब्रह्म ज्ञान से अनिष्ट निवृत्ति हेतुत्व तो ज्ञान अनिष्ट निवृत्ति का हेतु इष्ट प्राप्ति का भी हेतु निवृत्ति से आनंद ब्रह्मानाप्ति का हेतु ज्ञान और अनिष्ट निवृत्ति संसार निवृत्ति का हेतु बहुनी श्रुति स्मृति वाक्या प्रमाणी सी श्रृति के वाक्य स्मृति के वाक्य प्रमाण बहुत प्रदर्शित काम इसको देखाने की इच्छा करते हुए कहावत पहले भी परम ताईतर से ब्रह्म परम ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त करता है पर ब्रह्म हो जाता है ये श्रुतम हे व में के भगवत तरती शोकमात्मी थी सो हम भगवत शोचा तम तो हम भगवान शोक से पारं तार कौन कहता है महारदी कहते ये श्रुतम ही एवं भगवत मैंने सुन रखा आपके शब्द महापुरुष से आत्मविद शोकम तरती आत्मज्ञानी शोक शब्द पार कर लेता है इति सुना है सो हम भगव शोचानी नारदीन काजुर्वेदेद साम वेद शेय सब सब ज्ञान बहुत ज्ञान है शिक्षा कल क्या करण ज्योतिष और अन्य शास्त्र विद्या नित्य शास्त्र बहुत ज्ञान है सब होने पर इतिहास पुरान सब ज्ञान है फिर आत्म ज्ञान है उनसे हे भगवत सोहम हम सोचा शोक सो को, को प्राप्त करते तमाम भगवान शोक से पार हम तू शोक से पार उतारिये इसे कह, कहते हैं नारद जी सन कुमारी के पास इसी वाक्य द्व अर्थ पर पटेती दोनों वाक्यों को यहाँ इस्लोक में अर्थ से पढ़ते है ब्रह्मवी पर शोकंतर चात्मी रसो ब्रह्मरसं रसो ब्रह्मरसं ल्र नंदी रसो ब्रह्मरसं न्यो ब्रह्मविद्ध परम आप होती ब्रह्मविद्ध पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है प्राप्त क्या है ज्ञान अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता है भेद बुद्धि रहता है किस? बुद्धि किस लिए रहती अज्ञान के कारण ज्ञान होगा तो अज्ञान नष्ट होगा अज्ञान हो नष्ट होने पर भेद बुद्धि रहेगी भेद बुद्धि नहीं तो प्राप्त हो गया अभेद हो गया वही प्राप्ति है प्राप्त की प्राप्ति नहीं हो प्राप्त की प्राप्ति गले में माला है तो ब्रह्म हो गया कहां से खो हो गयी ढूंढते इधर उधर और जब देख लिया है माला मिल गई मिलने का क्या है माला क्या अज्ञान था विज्ञान हो गया इसे ऐसे ब्रह्मोवीत ब्रह्म को प्राप्त करता है जो अज्ञान नष्ट हो गया ब्रह्मरूप हो जाता है शोकम तरती का ये सान्द्रिक का आत्मवीत तरती शोकम आत्मवीत आत्मज्ञानी शोक पार कर लेता है शोक से संसार पूरा है शोक रसो ब्रह्म रसो बैसो रसम हे वा एम आनंदी आनंद ब्रह्म ही रसार आनंद रूपे रसम लद्दा आनंदी भवती, भवती नान्यता ब्रह्म को प्राप्त कर देने पर ही आनंद होता है आनंदी होता आनंदवान होता अन्यथा नहीं है ब्रह्म ज्ञान के बना अन्य प्रकार कृतकृत्य आनंद रूप नहीं हो सकता है निरत्य से आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है जितने सुख साधन है सब साथ ही से सुख का साधन है साथ ही से सुख है दुख का कारण अल्प सुख दुख और तृष्णा का कारण सुख नहीं जो है, है जो निर से सुख है नित्य सुख है वही कृतकृत्यता हेतु वही ब्रह्म स्वरूप आनंद है ठीक है मैं ब्रह्म व्यक्ति ब्रह्म भी थी विधेधार करेंगे तो ब्रह्मवीति बन जाएगा ब्रह्म ज्ञान परम उत्कृष्ट आनंद रूपम ब्रह्म प्राप्त आत्मवीति परिथि नहीं ब्रह्मवीति परम आपनति परम आत्मोति परम का निरतिशय आन... उत्कृष्ट आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त करता है उत्कृष्ट आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त करता है आत्मविद्रह्मविद परम आत्मोति भूम शब्द वाच्यम देश काल वस्तु परिचेदरतीशोक आत्मविद ओ, ओ, ओ, आया भूम शब्द से कहा गया ब्रह्म को योग ही भूमा तुकम सुखमस्त भूमा ही सुख भूम शब्द से कहा गया व्यापक बहुशब्द से भूम बनता है भू शब्द बहु शब्द से ईमान नीचे होगा का ऐसी भू को बहु आदेश होता है के ई क्या लोप हो जाता है बहो लोपो भू च बहो हो बहू के पर ईमन ऐच का ई क्या लोप हो जाएगा और भू बहु के स्थान पर भू आदेश हो जाएगा बहु के आगे इमन के ई लोप करो तो बहु को भू करो प्रकृति क्या रहेगी एकाग्रता नहीं देखो नहीं बोलो अभी नहीं बोलो शब्द क्या इमन जी प्रत्यय किया बहु शब्द को भू आदेश किया ईमन जी के ई को लोप कर दिया प्रकृति क्या रही भू भू भु। आगे प्रत्यय क्या रहा मन मन रहा ई रोप हो गया उसी सूत्र से क्या रहा प्रत्यय मन प्रकृति क्या है भू भू किसके स्थान पर हुआ बहु शब्द के स्थान पर हुआ लघु कम जो सूत्र है बहु लोप भूच च बहु वो सूत्र बहु के पर बहु पंचमें तो बहु से पर लोप आदे पर से करे इके भू च बहु हो बहुष्टअ बहु के स्थान पर हुआ आदेश पर प्रकृति हो गई भू प्रत्य हो गया मन दोनों मिलियन से क्या हो गया भूमन प्रथमांत है भूमा बहुत है नृत्य से महत्व है उसका अर्थ क्या भूमन का देश काल वस्तु परिच्द शून्य परिच्छेद तीन प्रकार का है देशकृत परिच्छेद काल कृत परिच्छेद परिच्छेद परिच्छेद दे सीमा देशकृत परिच्छेद दे। एक देश में है अन्य देश में नहीं वो परिचन्न होगा होगा होगा एक घाटा यहाँ है वो घाटा आपके कमरे में है नहीं वो देश परिच्छन है आपका शहर देश परिचन्न है एक देश में अन्य देश में नहीं तो देश परिच्छन होगा और एक देश में है एक देश में उसका अभाव है ये जो कमरा में बैठे ये कमरा उधर है ऋषि खेत नहीं।, नहीं। उससे बड़े बड़े ये कमरा कहीं है नहीं उसके अभाव सर्वत्र है नहीं।, नहीं।, नहीं ये कमरा देश परिचय नहीं? नहीं? नहीं। ये है नहीं। नहीं। ये देश परिच्छन हुआ और काल परिच्छन क्या एक काले में रहे अन्य काल में रहे नहीं रहे ये जो मकान है ये पहले था गया और बना गया कभी बनने के पहले था अगर आगे रहेगा नहीं निश्चय किस काल में रहेगा किस काल में जो नहीं रहेगा वो काल परिचय नहीं। एक काल में है अन्य काल में नहीं वो काल परिचन होगा काल परिचन होता है जिसका ध्वंस हो जाएगा अर्थात जिसकी उत्पत्ति होती है वो काल परिच्छन जिसकी उत्पत्ति होती है उसको कहते कार्य प्रागह प्रतियोगी प्रागह प्रतियोगी जितने सब है काल परिच्छना अवंस प्रतियोगी हो जिसका अध्वंस होगा ध्वंस प्रतियोगी वो भी काल परिचन तो काल परिचयन हुआ प्रागभाव प्रतियोगी धंस प्रतियोगिता जो प्राग भाव प्रतियोगी हो अर्थात प्रतियोगी हो गया काल परिचयन और देश परिचयन हुआ जो अत्यंता जिसका अभाव कहीं न कहीं हो कहीं जो अभाव हो गया वो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो गया हो गया देश परिचयन और वस्तु परिचयन होता है घट लेखनी है लेखनी पुस्तक है पुस्तक जल है एक वस्तु से दूसरी वस्तु भिन्न हुआ जल से भिन्न हो गया पुस्तक यह अन्य भाव का जो प्रतियोगी होता है एक से दूसरा भिन्न है एक का भेद दूसरे में रहा भेद है अनोन्या भाव जिसका अनन्या भाव जिसे भिन्न कोई है वो हो गया अनन्न्य भाव का प्रतियोगी एक वस्तु से दूसरे वस्तु भिन्न है लेखन ही जल है क्या ये वस्तु परिचन्न हुआ पुस्तक लेखन है पटक घट है ये वस्तु परिचन्न हुआ जो अन्य भाव का प्रतियोगी होता है वो वस्तु परिचन्न है अनन्या भाव का प्रतियोगी क्या हुआ वस्तु परिचन्न अत्यंत का प्रति हो गया काल परिचन्न और अह काल परिच्छन नहीं अत्यंत का प्रति कौन हुआ देश परिचन्न देश परिच्छन कौन है का प्रति और अत्यंत का प्रति क्या होगा देश परिचन्न और अन्य का प्रति क्या होगा परिचन्न और काल परिच्छन कौन होगा धंस का प्रतियोगी हो प्राव का प्रतियोगी हो तो क्या होगा काल परिच्छन है कौन वस्तु कहता है ध्वस का प्रतियोगी अथवा प्रावगाह का प्रतियोगी क्या होगा काल परिचन्न ये ध्यान रखना काल परिच्छन वस्तु परिचन देश परिचन तीन प्रकार होता है देश काल वस्तु परिच्छ परिचन्न है काल परिचन्न है देश परिच्छन भी है काल परिचन्न है वस्तु परिचन्न है ब्रह्म देश परिचन्न है नहीं, नहीं। सर्वत्र है ब्रह्म का अभाव का नहीं देश परिचना नहीं काल परिचन्न होगा यदि ब्रह्म की उत्पत्ति हो ब्रह्म का ना तो है नहीं इसलिए काल परिचन भी नहीं और वस्तु परिचन्न होगा ब्रह्म से भी न कोई ब्रह्म से भी न कोई ए जितने सब ब्रह्म में अध्यस्थ है इसलिए भूमा शब्द से ब्रह्म शब्द का भी है निरत्य से महत्व निरत्य से से देश काल वस्तु परिचय रहित है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुति के एक अनंत पद का अर्थ विचार करेंगे तो अनंत का था विद्यमान अंतो यश्यं का नहीं है वो अनंत होगा ब्रह्म अर्थात तो तीन प्रकार परिच्छेद में से कोई एक भी परिच्छेद रहेगा तो उसको अनंत कहा जाएगा नहीं।, नहीं जिसका एक पुत्र है वो पुत्र होता है नहीं। अपुत्र होगा इसी प्रकार एक रूप जिसमे रहेगा उसको अरूप कहते हैं इसमें एक आलम के इसमें रक्त रूप है इसे रूप को छोड़कर के राहुल जितने रूप सब का अभाव है नहीं, नहीं।, नहीं। अभाव है, ये जो रक्त रूप यहाँ है नहीं। नहीं। तो तो तो ये रूप यहाँ है उससे अभाव है अभाव है देखो ये रक्त रूप यहाँ इस प्रकार रक्त रूप है ये रूप इसमें है क्या एक रूप को छोड़ करके करोड़ो करोड़ रूपों का अभाव है इसको अरूप कहा जाएगा एक यदि रूप रह गया तो उसको अरूप कहा जाएगा एक पुत्र जिसका है वह पुत्र है नहीं। एक परिच्छेद अंतर हो जाएगा तो अनंत कहा जाएगा अनंत कहने का क्या अभिप्रा कोई भी अंतर परिच्छेद नहीं, नहीं। तभी ब्रह्मानंत होगा ब्रह्मानंत का क्या अर्थ हो देश परिच्छेद दे नहीं रहेगा काल परिच्छेद नहीं रहेगा वस्तु तो परिच्छेद भी नहीं रहेगा वस्तु परिच्छेद नहीं रहेगा न्याय को क्या मानते ब्रह्म को नित्य मानते देश परिचन्न नहीं काल परिचन्ना नहीं तो कहेंगे किन्तु कहेंगे वस्तु परिचन्ना क्योंकि ब्रह्म ऐसी भिन्न आकाश अका परमाणु मन कितने नीचे मानते मानते है नहीं श्रुति विरोध होता है देश परिच्छन नहीं काल परिचन्न नहीं वस्तु परिचन्न नहीं अर्थात तो ब्रह्म से भिन्न कुछ है से थोड़े से कई छिपा करके अणु परिमाण भिन्न मान लेंगे तो ब्रह्म अनंत होगा वस्तु परिचन्न हो जाएगा परिच्छन हो जाएगा तो अनंत कहेंगे एक परिचद जिसमें आएगा उसको अनंत कहा जाएगा अविद्यमान अंत जिसका कोई भी परिच्छन नहीं हो उसको क्या कहा जाएगा अनंत थोड़ा जो परिचे होगा तो अनंत होगा तो ब्रह्म से परिमाण भिन्न होगा तो ब्रह्मान होगा ब्रह्मान क्या है ब्रह्म से बिना कुछ है नहीं कुछ भी ब्रह्म से बिना है नहीं कुछ भी ब्रह्म से बिना नहीं है आप क्या हो ब्रह्म से बिना है ब्रह्म से भिन्न कोई होगा ये जो मीटी पत्थर है ढेले ये ब्रह्म से भिन्न है तो कुछ नहीं सब ब्रह्म ही अन्य रूप से दिखता कल्पना नाम रूप है ये देश काल वस्तु परिच्छेद रहते भूमि शब्द का आत्मान व्यतीत आत्मविथी भूम आये अपना उसको जानने वाले आत्मविथी शोकम पर शोक को क्या है ये शोक किसको कहते हैं संसार को शोक कहा संसार को शोक क्यों कहा संतम पुरुषम सोचे थी जिस पुरुषा संसार में संबंधी हो गया उसको संसार दुख देता है था था था। इसे संसार शोक है स्व संस्कृतम सोचेति सोचे थी स्व संसार संबद्ध पुरुषों को दुःख देने वाला संसार है इसे संसारी शोक तम मूल तम अज्ञान है जिसका मूल है संसार तम तर तर क्या अर्थ है देखो तरती का आगे दे अतिक्रामी ये संस्कृत में टीका लिखते हैं तो हमेशा ही एक पद का अर्थ आगे देते है तरतिकार्थ अतिक्रामीण सर्वत्र नही जहाँ जहाँ देखना ना ये शोक शब्द का अति का संसार तरह तार्थ अतिक्रामी आत्म ज्ञानी शोक संसार को पार कर लेता है ओम ओ मोन ओ नो दे